छल निरूपण चौदवा पदार्थ है छल निरूपण अभिप्रायात्रण प्रयुक्त से शब्द से अर्थांतरम परिकल्प है दूसरा अभिधान एक एक शब्द अनेक अर्थ वाले होते हैं संस्कृत भाषा में तो एक सामान्य बात है हर एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं लगभग तो लोग क्या करते हैं आप जिस अभिप्राय से जिस शब्द को प्रयोग किए हैं उस अभिप्राय को पकड़ेंगे नहीं जान के अर्थ के उसके जो दूसरे अर्थ को पकड़ करके दोष देंगे अरे आपने तो ऐसे बोल दिया दबा देंगे अगले को उसको छल करना यथा दृष्टान नव कम्बलो यम देवदत्ते थे देवद कैसा है नौ कंबल वाला है नौ संख्या पर ले लिया नव शब्द दो अर्थ में नया और नौ संख्या आपने प्रयोग किया है गरीब है भीख मंगा है नया नया कंबल किसी दान दिया है तो नया कंबल उड़ के जा रहे अपने इस अभिप्राय से कहा अगले ने मजाक उड़ा दे नौ कंबल वाला ये बहुत बड़े नौ नौ कंबल पास कम्बल इन ऐसे उसको विंग उड़ा दी अब कहा से कहा बात चलाते छल पूर्वक अगले का मजाक उड़ाना निंदा करना अपमानित करना या हरा देना शास्त्र ये सारे चीजों के लिए छल का प्रयोग होता है नाक्य में नया है या इस अभिप्राय से प्रयुक्त शब्द था नव शब्द से अर्थांत अर्थात दूसरे अर्थियों से आशंक करते हुए कश्चित दूषित उसको दूषित दोष देते हुए कहा दूसरे ने क्या नास्य नव कम्बला दरिद्रवाद नहीं अस्प दिन कुतो नव अरे इसके पास नौ कंबल कहा से आ गए भाई तुम तो नौ कंबल वाला कह रहे हो इसको बड़ा सेट कह रहे हो इसको अरे उसके पास तो नौ कंबल कहा से आ सकता है आपने कहा नया कंबल अर्थ में खंडन वगैरह वाले क्या बोल रहे हैं आपने नौ कंबल अर्थ किया है घर और खंडन के क्या तर्क दे रहा है हे भाई आप इनको कैसे करे हो नौ कम्बल वाला जिसका दो कम्बल भी नहीं हो सकता जिंदगी और में कभी दरिद्रह कहां से नौकम्बल हो सकता है इस तरह से कहा करके अगले का खंडन कर दिया इसी का नाम छल नास्य नव कंबल आसं दृढ़ इसके पास नौ कंबल हो नहीं सकते क्यों ये दृद्र है नहीं ऐसे द्वैम भी संभावित है तो वाँ। इस वाँ दो भी संभव नहीं है नौ कहा से आएंगे ऐसे कथन कर जो वादी सचवादी छल छलवादी तया थे उसको छलवादी रूप से लोग कहा करते ऐसे लोगों इसे उपवास में भी कहा जा सकता है शास्त्रार्थ तो उपहास करने नहीं बोलेगा खंडन करने बोलेगा प्रकरण पर भी डिपेंड है किस प्रकरण में ऐसे बोला जा रहा है कि उपहा के लिए हो सकता है और यह शास्त्र का मामला होने से जो इसको शास्त्रार्थ में घटा दिया वादी प्रतिवादी के प्रति ऐसे कह रहा है अरे ऐसे वादी को छलवादी कहा जाता है और यह छल भी तीन प्रकार का न्याय सूत्र में दूसरे ढंग से लक्षण किया वचन विघात तो अर्थविकल्पोपत्या छलन सूत्र है एक दो दस भिन्न अर्थ का ग्रहण कर वादी के वचन का जो खंडन किया जाता है उसे छल कर दिया अर्थविकलपत्या मैने दूसरे अर्थ अर्थविकल्प माने दूसरा अर्थ को उपपन्न करके वादी का वचन का विघात कर देने का खंडन करने के लिए प्रयोग करने का नाम छल होता है और यह तीन प्रकार का है छल, सामान्य छल और उपचार छल जो वर्तमान दृष्टांत जो दिया था इसका नाम वाक् छल है पद को लेकर वाकी को लेकर जो छल किया जाए उसको कहते हैं छल। नव शब्द का नूतन रूपये प्रयुक्त को नव संज्ञा लेकर के अगले को खंडन करना अपमानित कर देना दबा देना इसको कहते हैं वाक्ल सामान्य छल दूसरा है जिसका लक्षण पहले वाक्ल का लक्षण देखिए अविशेष अविशेषा वक्तु अभिप्रायद अर्थांतर कल्पना वाक्ल सामान्य रूप से कथित शब्द का अर्थ में वक्ता के अभिप्राय को त्याग करके अर्थांतर कल्पना करना वाक्ल सामान्य छल क्या है संभव अर्थ से अति सामान्य असंभूत अर्थ कल्पन सा, सामान्य छलभ हो सकने योग्य अर्थ की जो विवक्षित अर्थ था में रहने वाले हैं वह तो उसको छोड़ के वाले समान धर्म के भी संबंध से असंभूत अर्थ कल्पना कर लिया जो कभी नहीं हो सकता ऐसा की कल्पना कर लिया संभावित अर्थ को त्याग किया है त्या ना संभव अर्थस्य अति सामान्य होगा जो संभावित अर्थ था वह अति सामान्य था इसलिए उसने उसको त्याग दिया और असंभूत अर्थ कल्पना जब बिल्कुल संभव ही नहीं है ऐसे भी कल्पना करके कथन करके अगले को परास्त करने का प्रयास करना जो उसका नाम है सामान्य छल जैसे किसी व्यक्ति ने केवल प्रशंसा करने के लिए कह दिया असो ब्राह्मण हा विद्या आचरण संपन्न मुझे से कह दिया अरे आप तो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं विद्या और आचरण से संपन्न बस ने पकड़ लिया उसी पर। मैं ब्राह्मण हूं विद्या आचरण संपन्न हूं मेरी पूजा होनी चाहिए मैं पूज्य हूं जिसने उसको उसी का पीछे पड़ गया इसको उसका पीछे पड़ जाए आपने तो कहा था मैं ब्राह्मण हूं विद्याचार्य संपन्न हूं अब मेरे पैर धोई ब्राह्मण का पैर धोना चाहिए दक्षिणा दो सम्मान करो भोजन खिलाओ अब मैं पूज्य हूं पीछे पड़ जाए इसका तो सामान्य छल उपहास में ऐसे ही कह दिया व्यक्ति ने मजा में कि भाई आप ब्राह्मण हैं, विद्या आचरण संपन्न है यह ब्राह्मण विद्या और आचरण संपन्न है इस वाक्य को सुन करके सुनने वाला कहने लगा कि वो तो मैं तो फिर तो ब्राह्मण हूं मेरे अंदर ब्राह्मणत्व है मैं श्रेष्ठ हूं भले कुल में पैदा हो लेकिन विद्या भी नहीं थी आचरण भी नहीं थी मजाक उसे कह दिया उस गधा था पैदा ब्राह्मण घर में हो ब्राह्मण तो है जाति ब्राह्मण जरूर है नाचरण से विद्या से संस्कार से किसी से भी ब्राह्मणत्व नहीं हो सके मजाक करते हुए कह दिया उसने हम लोग कहते हैं जो भी आ जाते हैं सबको लाल पहने संत जी महाराज सम्मान दे देते हैं हमें क्या मालूम संत है कि ढूंढेगी क्या है हम फिर क्यों पीछे पड़े हम जो भी आते संती तो हैं सब संत तो मानते सम्मान दिया कि उसके अंदर वो वृत्ति हमने जगा दी है सम्मान सम्माननीय है या ये मेरे साथ हुआ है मैं अपनी बात अच्छा। मुझे ब्रह्मचार्य ने कहा बाबा जी स्वामी मैंने कहा बाबा जी स्वामी जी कहते तो पालन करो और यदि नहीं ये श्रद्धा है तो मत करो औपचारिकता क्यों करते हो औपचारिकता हूँ तुम्हें नुकसान भी हो सकता है स्पष्ट रहो तो जब वो श्रंत नहीं है उसको स्वामी जी कहा ट्रिपू का जरूरी नहीं है जरूरी नहीं है देखो बात ऐसा है व्यवहार ये व्यवहारिक बात ये व्यवहार की बात हो रही है यहाँ व्यवहारिक बात है ये व्यवहार में होता है वस्त्र का इज्जत कर देते हैं वस्त्र का इज्जत करने का मतलब यह नहीं होता हम उसे अपेक्षा कर हैं ठीक है वो हमें संत कह देखिए हम अपेक्षा नहीं जाए आप मेरी पूछा करो भले उनको कहो ये हम वास्तव में संत नहीं है हम कहना चाहिए मुझे संत मत बोलो मुझे संत मत बोला करो मुझे समझ मत बोलो नहीं भी आप जैसे जिज्ञास विद्या संत है वो कह भी दे अपेक्षा क्यों कर रहे पूज्यता का बातें, छल तब जब हम उनसे उस शब्द के अनुसार पूज्यता का पालन करने के लिए आदेश देने लग जाते इसी का तो सामान्य छल भले कोई भी हमें संत हमें भगवान के अब लोग कहते हैं कि जा हम जहाँ संत लोग हम लोग किसी घर जाते हैं महाराज जा आपका घर है तो हम कहते चलो बाहर फिर <laughs> मेरा है तो चल भार व्यवहार में बोला जाता है आपका है जी सब कुछ आपका है जी आपके बच्चे बच्चे हो जाए क्या व्यवहार में तो लोग ऐसे ही कहा करते सम्मान में कहते कोई प्यार से कह हैं कोई भावना से कह देते हैं ये तो नहीं होगा तो मेरा हो गया मैं अधिकार जमा लूंगा उनसे ऊपर मैं अधिकार जमाऊंगा तो फिर हमारे असाधु तौर पर प्रकट हो गया हमारे असाधु तौर पर प्रकट हो रहा है हमें साधु और सम्मान देता तो सम्मान त्यागना चाहिए उसी का नाम तो साधता है ये हम सम्मान की अपेक्षा करने लग जाए सेवा की अपेक्षा करने लग जाए फिर हम साल साथ खत्म हो गए हम लोग जाते हैं कहार जैसा कि ओंकारेश्वर आपने ही देगा हम गए, वो पाठा लगाने लग गए नहीं हमने घाटा हो तो भाई सम्मान देने को तैयार होंगे गुरु मानते हैं कोई कुछ आचार्य मान दे कुछ भी मानता है कर तैयार है लेकिन हमें लेना नहीं लेना हमें सोचना पड़ेगा अपेक्षा करो तो दूर की बात है स्वतः दे रहे हैं, तो भी लेना नहीं लेना। हमें सोचना चाहिए अयोग्य तो प्रश्न ही नहीं, तो नहीं होगा ये विचारणी विषय यहाँ पर होता है सब तब कहा जा रहा है अगले ने हमको संत कहा ब्राह्मण कहा कुछ भी कहा उतम से मैं भी अपने आप को संत और ब्राह्मण मान गया अपेक्षा कर लग गया और कहने लगे मेरी पूजा करो मेरी सेवा करो उचित तो नहीं है इसलिए कोई कुछ भी कहे लेकिन हमें उसके उनसे अपेक्षा उसके अनुसार नहीं करना है, हाँ वो उसको सम्मान दे रहा है सम्मान दे करके पीछे से अपमान कर रहा है वो उसका आपके भागी बन रहा है, तो वो जान उसके कर्म जान? हम क्यों उसमें जाए तो पाप तो so नहीं चाहिए अंग्रेजी में कहा चुका हूँ यू कैन टेक यू हॉर्स टू दॉन्ट बट यू कॉन्ट मेक यू ड्रिंक एंट इट वॉन्ट्स टू ड्रिंक हिंदी में इसका अर्थ है घोड़े को आप तालाब में ले जा सकते हो पानी पिलाने के लिए पानी नहीं पीना चाहेगा आप उसको दो नहीं, नहीं हो सकता इधर से संसार में चाहे शिष्य भी जो ना हो यदि नहीं चाहता है नहीं गुरु के लिए घातक बन जाएगा बल्कि और बड़ा पाप करा देंगे आप उससे क्योंकि सुवर्ण को तैयार ही नहीं आधवृत्ति करोगे तो कुरत में आज तो गला काट देगा तो छोटा मोटा पाप कर रहा है और बड़ा पाप करवा दिया आपने गर्दन ही काट काटते उसने भाई छोटे मोटे पाप को तो सहन करना पड़ेगा शुरू में मौखा देखनी पड़ती है मन को देखना पड़ता है परिस्थिति को देखनी पड़ती है बड़ा हिसाब से धीरे धीरे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जैसे घोड़े को ट्रेनिंग देते हैं शिक्षित करते नहीं करते हाथ को शिक्षित करते हैं, हैं। एकदम थोड़ा हो जाता है कोई काम आंकड़े में जो भी शिष्य बन गया है पशु है ना पशु आदि साफ देते हैं जो भी मनुष्य पशु नहीं है वो ये मान के चलो एक नया पशु और आ गया अब इस पशु को हमें कैसे टैकल करें पर ये निर्णय करो ये पशु किस क्वालिटी का है घोड़ा है कि, कि हाथी है कि कैसा है क्या है ये पशु वो तय करो फिर उस हिसाब को जो है ट्रेनिंग का पाठ की शिक्षा का सिलेबस बनाना पड़ेगा ना एकदम कुछ नहीं होता इसे कहीं भी चीज है हम दूसरों को भला भी करना चाहते हैं कुछ पाप की बचाना चाहते हैं क्या ऐसा ना हो पाप कराने से बचाने के उल्टा महापाप करवा दे। संत कर देखो देखते तो जितने भी है जितने भी जितने शिष्यों का सहन करना पड़ा ऐसे महान नहीं हुए अब स्वयं यही जयमिनी का कहानी आता है व्यास के खिलाफ जब ग्रंथ लिख दिया उन्होंने जयमनी सूत्र बना दिया ज्ञान समोक्ष करे कर्म समोक्षा बोल तो कारण है कारण भी है और सहन भी किया फिर विचार विमर्श हुआ फिर गुरु ने व्यास जी ने कहा अच्छा किया इसके अधिकारी भी है इस संसार सभी ज्ञान समोक्ष के अधिकारी प्रतिशोध कुछ नहीं था प्रति विचार आया कि ज्ञान रहे हैं ये उचित नहीं है ये मन नहीं। नहीं। नहीं नहीं। में गुरु आपके पढ़ाने के बाद ये प्रसिद्ध कर रहा हूँ ठीक उल्टा कर रहा हूँ <laughs> तो ये इस तरह से गलतियां हो जाती है शिष्य से तो उसको सहन भी करना पड़ता है फिर अनुमोदन भी करना पड़ता है निर्भर है कि छल के प्रकरण में यही बात आती है कि आप अगले को जो भी कह रहे प्रशंसा में कह रहे इन प्रशंसा भी सोच समझे करना तात्पर्य अगला आदमी ना जायज फायदा पीछे से कहाता परमचंद पंद्रह साल से हमारे पास आते जाता है तो पंद्रह साल से आपका शिशु मैं सबसे पुराना शिशु आपका पीछे पड़ गया मेरे मैं आपका सबसे पुराना शिष्य मेरे को जितना अधिकार किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए मैं तब कहा पंद्रह साल तो कितने बार आया बता और कितने महीने रहा बता पंद्रह साल से संपर्क कर तो चार साल में एक बार आए महीने भर के लाके चला गया ऐसे पंद्रह साल में तो कितने बार हुआ भी चार बार आए तो महान जो लगातार मेरे बारह से पट रहे वो महान फिर चुप हुआ से कई बार जो बात बोलते हैं ना प्रशंसा भी मैं कह दे सामान्य तो सोचना पड़ता है अगले है, है तो क्या करेगा उत्तराधिकारी में आप उत्तराधिकारी <laughs> तो मेरे नाम तो आश्रम ले तो <laughs> बेच दो मेरे पास आ जाओ मेरा वहां आश्रम बना दो मेरे नाम पर रहेगा सारा तो ऐसे ऐसे उल्लू के पट्टे भी आ जाते हैं यहां पर ऐसे नहीं है इसलिए शास्त्र कह रहा है सब समझ के कहता है ये बात सब तरह के लोग हैं है वाक्ल सामान्य क्षण में यही होता है कि अगले को प्रशंसा में कह दिया ये लिख यही किसी व्यक्ति ने केवल प्रशंसा करने के लिए कहा तीसरी पंक्ति में 618 में क्या कहा असो ब्राह्मण विद्या आचरण संपन्न अर्थात ब्राह्मण विद्या संपन्न है इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला कहता है कि वह वह यह वक्ता उक्त ब्राह्मण में ब्राह्मण रूप हित्व तो बताकर विद्या और आचरण को सिद्ध कर रहा है इस प्रकार कल्पना करके वक्ता से उसने कहा कि ब्राह्मणत्व के होने मात्र से विद्या की सिद्धि नहीं हो सकती क्योंकि उपरेन संस्कार रहित तो रात ब्राह्मण में ब्राह्मण के विद्यमान रहने पर भी विद्या का अभाव है जन्म ब्राह्मण है वो व्रात ब्राह्मण क्या है जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उपन्या संस्कार आदि नहीं हुआ ऐसे को ब्रात ब्राह्मण कहा जाता है वो व्यक्ति विद्या और आचरण संपन्न नहीं हो सकता और ऐसी प्रशंसा कर रहे हो उल्टा करना मेरी पूजा करो मैं ब्राह्मण हूं श्रेष्ठ हूं तो काम खराब हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था बिगड़ेगी यदि विद्या और आचरणशील होने में ब्राह्मण ही हेतु हो तो उस व्रात ब्राह्मण में भी विद्या और आचरण होना चाहिए और उसे पूजनीय भावना या मानना चाहिए ये ब्राह्मण मातृ हेतु मानोगे तो विद्या और आचरण हेतु नहीं है क्या जन्म तो ब्राह्मण होने वासे पूज्य नहीं होने लग जाए तो व्रात ब्राह्मण भी पूज्य होने लगेगा जो संस्कारहीन है इस प्रकार आपत्ति देना ही ब्राह्मण त्रुप सामान्य धर्म को विद्वान तथा मूर्ख दोनों में लेकर छल करना है ब्राह्मण और मूर्ख ब्राह्मण में सामान्य रूप से धर्म लेकर के आपने क्या कर दिया छल प्रयोग करना है इसको कहते सामान्य छल इधर में उपचार छल होता है धर्म विकल्प निर्देशे अर्थ सद्भाव प्रतिषेध उपचार छलम धर्म विकल्प निर्देश अर्थ सद्भाव प्रतिषेध मुख्य तथा गौण पहले हो गया एक ही शब्द का अनेक अर्थ ना अब दूसरी प्रसंग है ये एक शब्द का एक मुख्य अर्थ होता है और लक्षणा से गौण अंत ग्रहण होता है दो अर्थ है यह दो अर्थ समान नहीं पर्यावरक्ष है वाचार्थ में अनेक वो नहीं है यहाँ एक लक्ष्य वाच्यार्थ दूसरा लक्ष्यार्थ ऐसे दो अर्थों में आपने वाच्यार्थ का प्रयोग किया अगले लक्ष्यार्थ लोग करके आपके खंडन कर दिए आपने लक्षार्थ प्रयोग कर दिया तो अगले ने वाच्यार्थ लेकर के खंडन कर देता है इसको उपचार छल कर अर्थों में से किसी एक अर्थ रूप धर्म के आशय से शब्द प्रयोग करने पर उसकी वृद्ध अर्थ को मानकर उस अर्थ की सत्ता का निषेध करना उपचार छल कहा जाता है जैसे दृष्टान्त है मंचाक्रोशन किसने कहा मंचाहाक्रोश अरे मंचा बड़े जबरदस्त प्रवचन दिए मंच आज बहुत जबरदस्त बोल रहा है मंच बोलेगा क्या आप वन लक्षणा से बोल रहे हैं मंचस्थ जो पुरुष है वो बढ़िया प्रवचन दे रहे हैं आज आपका तात्पर्य मंचस्थ पुरुषों में लक्ष्यार्थ मेंग्रह ने क्या कर दिया उसका वाच्य कर आपकी निंदा करने लगी खंडन करने लगी अः क्या बोल रहे हैं कहीं मंच बोलते हैं क्या मंच के पास कोई इंद्रिय बोलने का यदि मंच बोले लग जाए फिर तो मंच देखने भी लग जाएंगे मंच तो सुनने भी लग जाएंगे ऐसे घेरना खंडन करते उल्टा सीधा ये उपचार बकना मन तो कभी शब्द नहीं करते हैं अभी तो मंच स्थित व्यक्ति शब्द किया करते हैं अगर अच्छा मंचाक्रोशन कैसे कह रहे हो इस प्रकार डांट देना उपचार छल के बल पर हुआ करता है एक और दृष्टान उपचार छल का अहम शब्द का सत्यार्थ अहम शब्द से मुख्य अर्थ क्या अहम शब्द का आत्मा है ब्रह्म अहम ब्रह्मा, है। आम ब्रह्मा है। आपने आम से उसको आत्मार्थ प्रयोग कर दिया अहम नित्य अस्मि, मैं नित्य ब्रह्म हो। सुन गए कैसा बोल रहे हो तुम तो माँ बाप से पैदा हुए हो वो आह से क्या ले लिया? शरीर को माँ बाप से पैदा हुए जा तो सिद्धो मृत्यु नहीं सुना है क्या तो पहले तो मर जाएगा कहा तु तो करा अपने आपको नित्य ऐसे फटकारते हुए उसको खंडन कर दिया ये हो गया उपचार छल आत्मा के अर्थ प्रयोग करते हुए कहा कि अहम नित्य तो श्रोता ने अहम शब्द को लक्ष्यार्थ के तात्पर्य से शरीर के अर्थ में लेकर के कल्पना करके एक वक्ता को डांट दिया कि तू तो माता पिता से उत्पन्न हुआ है तो कैसे नित्य हो सकता है इस प्रकार से उसकी नित्यता का निषेध कर देना ही उपचार छल के प्रभाव से होता है इसे छलत्र सिद्धांत है पहला बात सामान्य जो अनेक वाच्य को लेकर के होता है उसमें दूसरे वाला छल जो है सामान्य अर्थ जो प्राप्त था सामान्य प्रयोग था उसके अति सामान्य अर्थ को छोड़ करके असंभावित लेकर जो असंभवित अर्थ है क्योंकि उसमें ब्राह्मण तो है लेकिन विद्या और आचरण संस्काराभावत असंभव है असंभावित अर्थ को लेकर अपने आप के पूज्यत्व का आरोप करके जो है व्यक्ति छल करता है वो दूसरा सामान्य छल है तीसरा मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में से आपने मुख्यर्थ में प्रयोग किया तो लक्ष्यार्थ ले ली और आपने लक्षार्थ में प्रयोग करोगे तो मुख्यार्थ में ले लेगा ऐसे खंडन करने का नाम उपचार कर लेगा अब आज है जाति में उत्पन्न पंद्रवा पदार्थ है जाति इसके 24 भेद हैं यानी यहां दो ही भेद को लेकर बताएंगे संक्षेप में असद उत्तरम जाति असत मैंने अनुचित और असंगत जवाब दे देना जाति कहते उसको जाति कहते ये नया नाम नहीं दिया जातियों ने वैसे जातियां नहीं है यहां पर तो जाति का मतलब नहीं है जाति जातीय शास्त्रार्थ प्रयोग होने वाला अगले को हराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है झूठा जवाब देना असत्य उत्तर झूठा जवाब देना असंगत बात कह देना जैसे उस दिन बताया था एक सूत्र उन्होंने कल्पना कर ली फट बोल दिए अगले को वास्तव दिया असत्य तो जाति का है साक्ष उत्कर्ष समा, अपक समा आदि भेदे न बहुविदा उत्कर्ष समा समा जाति इत्यादि ये 24 प्रकार की बताई जाती है विस्तरे विस्तार बृष्णा उच्च विस्तार व्य से यहां उन पूरे 24 को हम खोलकर नहीं बताएंगे दो ही बता रहे हैं उत्कर्ष समा और अपकर्ष समा को देखिए तथा अव्याप्य दृष्टांतगत धर्मेन साध्य पक्षे व्यापक धर्म से उत्कर्ष उत्कर्ष समाजाति उनमें से दृष्टान अव्याप्य माने अव्याप्त माने अव्याप्य धर्म के द्वारा साध्य अर्थात पक्ष में अव्यापक धर्म का आपादन करना ही उत्कर्ष समाजाति कहा जाता है अनुमिति विशेषत्वन अभिमत पक्ष में उस अव्यापक धर्म का जो आपने आरोप कर दिया अव्यापी धर्म के द्वारा अव्यापक धर्म कर। के द्वारा व्यापक का आरोपण करना पर्वत वन्य है दुम, दुम को तो के वन्नी कहना तो उचित है उल्टा कर द्वार अव्यापक है उसके द्वारा मैंने पहले अव्याप को पकड़ा और उसको देख कर आरोपित करते हुए अव्यापक का आरोप कर देना यह उत्कर्ष समाजा का दृष्टांश स्पष्ट हो जाएगी यथा शब्दों कृतकत्वाद शब्दों अनित कृतवाद घटवत किसने कहा पक्ष कौन है शब्द शब्द है पक्ष साध्य अनित्यत्व दृष्ट हेतु है तो कृतकत्व और घटवत दृष्टांश घट में कृतकत्व और अनित्य दोनों दो ही प व्यापक बिल्कुल ठीक ठाक है लेना आप घट में ऐसा चीज ढूंढ दो जो अव्यापी धर्म है घट में रहने वाले का व्यापक धर्म ढूंढ दो और उसको पक्ष में घुसाने कोशिश करो शादी के आधार पर कैसे कह रहे घट कृतक है ना क्यों सावय होने से यदि निरव होता तो नित्य होता हो इसलिए आप क्या कहोगे यहां पर जात उत्तर कैसे बनेगा आप ये कहेंगे जिसलिए आपने घट प्रतिष्ठान बनाया और तो प्रगत शब्द में जैसे नित्य दूसर कर रहे हो वैसे आपको शब्द को सावय भी मानना पड़ेगा ऐसा आरोप शब्द को सावय भी मानना पड़ेगा सब सावय होता है क्या इस तरह से करने का नाम असद उत्तर है उत्कर्ष समाज आती है एक ऐसा अध्यापक धर्म जो व्यापक है नहीं अध्यापक धर्म है ऐसे पहले अध्यापक धर्म को आपने अर्पण कर दिया पक्ष ने शब्द को भी कह दिया वो भी सावय होगा। वही दिखा रहे यदि तरी तेनेतु ने तद शब्द सावयों के साथ कश्य देवम महा कोई ऐसे करने लगा यदि आप कृतगत हेतु के द्वारा घट को घट के समान कह करके शब्द को अनित्य साधित करना चाह रहे हो फिर तो उसी हेतु के द्वारा उसी कृतगत हेतु के द्वारा उसी घटवत् दृष्टान साव को, को सिद्ध कर सके शब्द कृतगत घटव दृष्टांत बना देगी उसी को घटवत् तत्व देव मैंने घटव देव दृष्टांत वही रहेगा हेतु तो भी वही रहेगा लेकिन हम सिद्ध करेंगे वहां सावयत्व को या खड़ा करेंगे उत्तर कहा जाता है पक्ष में न रहने वाला धर्म ढूंढना इसीलिए हमेशा पक्ष में न रहने वाला धर्म किंतु दृष्टान में रहने वाला धर्म हो इन वह धर्म आपके हेतु के साथ व्याप्ति में बैठता होना चाहिए ये, ये बनता है। जो भी सब संसार में सावै भाई ही। इसे ऐसा धर्म है वो जो पक्ष में नहीं है किंतु तो हेतु में हेतु के साथ दृष्टांत में रहता हो ऐसे धर्म को ढूंढना और आरोप कर दो पक्ष में उसको कहते उत्कर्ष समा कहा जाता है उसको अपकर्षमा तो दृष्टांत गते ने धर्मे न अव्याप्ते न आपाद अब धर्म के अभाव का आपादन करना उल्टा कर ये अपर्ष समा होता है धर्म क्या भाव धर्मा भाव से दृष्टान धर्मे न अव्याप्ते न मैंने व्याप्य धर्म है ना हित तो वही तो रहेगी लेकिन क्या करना है हमने अव्यापक धर्मा पहले थेकिति क्या कहा था आपने अव्यापक धर्म का ही किया था ना पक्षे व्यापक धर्म आपादनम और अब क्या कर रहे हैं अव्यापक धर्माभाव से अव्यापक धर्माभाव ये अंतर दोनों में जैसे दृष्टान क्या है उसी पूर्व स्तर में ले लो यथा पुरुष में नहीं प्रयोग है कश्य देव महा शब्दों ने कृत घटवत उसी तरण में ऐसे ढूंढो जो धर्मा भाव अपन करने के लिए यदि कृतके हेतु घटवत शब्द नित्य सैन घटव देव ही शब्द श्रावणों की न्याद क्या है घट तो कैसा वस्तु है घट चाक्षुष है घट चाक्षुष है ना श्रावण ना उसमें श्रावणत्व भाव है ना यही है धर्मभाव अव्यापक धर्माभाव अव्यापक भी व्यापक नहीं है ये जैसे हेतु तो तर कृतत्व तथा श्रावणाभावत्व बनेगा नहीं कृतत्व तथात्र श्रावणाभावत्तम नहीं बनेगा क्यों घट में नहीं बन रहा घट में क्या कृतकत्व है वहां श्रवणत्व का अभाव है ये सर्वत्र नहीं लागू होती है ना कहा कृत शब्द में भी है शब्द तो में खुद है आप बोलते हो उच्चारण करके निकालते हो तो कृतकत है भाव है क्या mm. शब्द में इसलिए ये श्रावण अभावक भाव नहीं बनेगा इस श्रावणा भाव कैसी चीज है अव्यापक धर्म है अव्यापक है ना mm. तो अव्यापक धर्माभाव को अपने क्या कर दिया पक्षापादन कर दिया जैसा घट श्रावणाभाव है फिर शब्द भी श्रावण अभाव हो जाएगा ये यह असदर कहा है ये अपर्ष समा अभाव से अभावर्ष भाव धर्म करोगे जाता है नहीं घट श्रावणी तो निष्कर्ष क्या निकला फिर यही कहेगा जैसे कि घट श्रावण नहीं है ऐसे शब्द भी श्रावण नहीं होगा श्रवण का विषय नहीं होगा ऐसे आपदन करना अपकर्ष सम जाति असद उत्तर कहा जाता है बातियों का नाम भी गिना है अगले प्रश्न में देखिए माधुरी टीका में साधर्मी समा वैधर्मी समा उत्कर्ष सम अपर्ष समा, समा तीसरी चौथी लिया वर्ण समा अवर्णय समा विकल्प समा साध्य सम प्राप्ति समा अप्राप्ति समा प्रसंग समा प्रति दृष्टांत समुत्पत्ति समा संशय समा, समा प्रकरण सम हेतु समा अर्थापत्ति सम अविशेष समा उपपत्ति सम उपलब्धि समा अनुपलब्धि समा नित्य समा, समा, समा अनित्य समा और कार्य समा जाति यह तो चौबीस प्रकार की होती है लक्षण जो किया है सूत्रकार ने वो दिया समा साधर्म वैधर्म्याभ्याम प्रत्यवस्थान जाती ही साधर्म अथवा वैधर्म्य को लेकर के जो विपरीत अवस्थित हो जाना के खड़ा हो जाना उसको कहते हैं असोत्र प्रदान करना जाति रूपा है ये सूत्र है जाति के के सूत्र ये अपने घट में स्वयंत्व और वैदर वैधर्मी श्रवणा भावत्व साधारण वैधर्म को लेकर का अपने दोष दिया है न्याय दर्शन ने जाति और निग्र बता ने संपूर्ण एक अध्याय खर्च कर दिया है न्याय दर्शन में एक अध्याय पूरा का पूरा केवल जाति 24 जातिया और 22 निग्रह इन्हीं का वर्णन करने के लिए एक अध्याय पूरा है क्योंकि शास्त्रार्थ में इनका महत्व बहुत ज्यादा है क्यों हर व्यक्ति का बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है और शास्त्रार्थ में यदि ऐसे छल करने लगे कोई जाति का प्रयोग करना लग जाए तो वह सतर्क रहना बहुत जरूरी इसलिए जितने भी प्रकार का छल है जितने प्रकार की जाति है इनका वर्णन करने में पूरा जोर लगा नहीं है एक कौन है ताकि इन चीजों को समझ में रहेगा तो हम शास्त्र अगर सतर्क रहेंगे अगला शब्द जो प्रयोग कर रहा है वो कितनी प्रामाणिक है क्या छल तो नहीं कर रहा है कहीं असल तर्क तो नहीं प्रयोग कर रहा है यह सर्चकता करने के लिए अपने को सतर्क करने के लिए जान करके विस्तार से विचार किया अपने सिद्धांत की रक्षा करने के लिए आवश्यकता मान करके नहीं है कौन है इसको इतना विस्तार और महत्व कई बार अपने सिद्धांत की रक्षा करने के लिए लोग छल का प्रयोग कर देते हैं ऐसा यदि अपना सिद्धांत गलत भी हो तो भी उसकी रक्षा करने के लिए छल का प्रयोग कर देते हैं जाति का प्रयोग कर देते हैं अपने जो आपका जो है निग्र का प्रयोग कर लेते हैं वह गलत वो खतरनाक काम हो जाता है अपने गलत सिद्धांतों को सही स्थापित करने की चेष्टा करना और सही को गलत बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं आप परास्त करने के लिए यह घातक चीज है ये वास्तव में इसीलिए जैन दर्शन बौद्ध दर्शन का देह बिल्कुल गलत इसको तो शास्त्र में प्रयोग होना ही चाहिए बिल्कुल को शिष्ट मानते इस चीज़ को। देन श्लोक दिया दो श्लोक क्यों नहीं आए इसको इतना महत्व दे रहे हैं? ननाहा, शक्या कितानुगति को लोकता प्राक कारुणिको मुनि दुशिक्षित कुतर्क वाचालिताना ऐसे लोग हैं संसार में जो दुशिक्षित लोग हैं वो भी जरूरी शास्त्र घुस तो घर के जो है उल्टा पुलटा काम करना चाहते हैं उनसे बचोगे के कैसे और कुतर्क जाल प्रयोग करने वाले लोग हैं आंशिक ज्ञान है उस आंशिक ज्ञान को लेकर के दूसरे को दबाने की हिम्मत रखते हैं मान अधा ज्ञान अंग्रेजी में कहावत भी है, लिटल नॉलेज इज वेरी डेंजरस थोड़ा सा जो ज्ञान होता है ना बहुत खतरनाक होता अधूरा ज्ञान और वाचाल वाचालित आनना जो वाचाल लोग हैं बात दर कर देंगे और आपको एकदम भ्रमित कर देंगे ऐसा बोलते जाएंगे जाल बिछा देंगे दर दर दर धर करके आप उनके जाल को समझ ही नहीं पाएंगे ये क्या बोल रहे हैं? कहां जगह कहां जगह घुमा दिया फिरा दिया पता ही चलेगा ऐसे वाचाल लोग हैं उन लोगों का मुंह कैसे बंद करेंगे आप शक मन्नता जे तुम विपिता तो और वितंडा का प्रयोग करने में अति प्रवीण पंडित जो होते हैं उनको किम अन्यथा था जी इसके बिना अन्य प्रकार से कैसे जीत सकोगे आप इसे इनको जानना बहुत जरूरी है गतानुगति को लोग कहा कुमार गारिता गत को लोग कहा दुनिया ऐसा है बीता हो को समझता नहीं आने वाली चीज को सोचता नहीं दुनिया ऐसी है वह बीते से कोई लेन देन नहीं आगे की डर नहीं है कुमार्गम कुमार्ग में चल कर के अगले की करने को तैयार रहते मागा छला कारण को मुनि इसे हमारे कारण कमि गौतम ऐसे जाल में कोई फंस करके बर्बाद ना होवे, गए इति इसी वजह से छलादिनी प्राहक कारण को मुनि परम कारण को मुनि हमारे गौतम महर्षि अपने सूत्र में छल जाति और निग्रस्तानों का विस्तार बिना वर्णन किया है